में किसी कक्षा की टेक्स्ट बुक ली की उसमें ये पाठ छपा है सरकारी पुस्तकें छपती हैं क्लासेज के लिए उनमें यही पाठ ये कि भगवान राम किताब में बैठे समुद्र में निकला तो आया। ये सब पूरा जो है ये किया तो है वो पढ़ाया जाता कक्षाओं अच्छा। में लेकिन उसने जो ये है सब छपा है लेकिन ये पंखी नहीं है लाइन छोड़ और बाकी छाप अब जितने सिलेक्शन करा वैसे तो कितनी बड़ी हमारा कहीं तो लेकर छापे दूसरी देगा छापा यहीं कहा लेकिन ये लाइन निकाल करके था क्योंकि उसको सिलेक्शन करने वाले बच्चों को डर लगा कि पता नहीं पढ़ाने वाला युग क्या पढ़ा दो तो उसको लेकर इस पंक्ति को और पढ़ने वाले छात्र जो है उसको क्या है वो तो कहां झगड़ा खड़ा हो जाए और तो कहां से ये फिर ये हो इस पंक्ति को निकालो वैसे तो तो सोच साझ करके कहीं से हो बिना इस पंक्ति के ये प्रसंग पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाया तो में जा रहा है सत्तर प्रसाद में ज्यादा सुखाई समुद्र है कि प्रभु प्रताप अभी प्रभु भगवान को बार बार कहता आपके प्रताप से मैं चार सुख आई अब आप अगर इस प्रकार का जो है अग्निमार चलाई देंगे तो उससे तो हम सुख ही जाएंगे मानो तो पानी खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगा समुद्र नहीं रह जाएगा अचानक हो गई और तरह ही कथक ने मोर बढ़ाई और यह भी हो जाएगा कि आपको पीना पालो जाए समुद्र सुख जाएगा खाना पारो जाए लेकिन इसमें हमारी कोई महिमा नहीं रह जाएगी भगवान ने जो समुद्र की महिमा दे रखती है पढ़ाई उसको समुद्र को दे रखती है जो तो समुद्र जल का भंडार है और समस्त जगत के जीवन का हेतु है ये महिमा जो समुद्र की है वो तो समाप्त हो तो कहते हैं आप ही ने तो ये महिमा दी हमको तो आप ही महिमा को छीन लो तो छीन लो हो सकता है इस प्रकार का बात यह कि संसार में जो ये संख्य के जीवन प्राणियों के जीवन के, के आधार में जैसे श्वास है अगर वायु न हो श्वास न दे तो जीवन न चले किसी प्रकार से जल भी है अगर जल न हो तो जीवन नहीं चल सकता इसलिए जल संस्कृत में जो जल शब्द का एक पर्यायवासी शब्द जीवन भी जीवन के माने जल <laughs> और जैसे समुद्र से उठकर के बादल आकाश में आते हैं तो इनको तो क्या कहते हैं जलद कहेंगे तो है। लेकिन पर्जन्य पर्जन्यवे जिनको भी दूसरे के लिए ही जिनका हुआ है कि गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने मेरे के लिए पर्जन्य शब्द का भी प्रयोग किया तो से ये जो, जो है ये जल जो है हो जीवन है सुख जाए जल ही तो जीवन पर कर कैसे चलेगा इसलिए जल तो रहना चाहिए दुखना नहीं चाहिए कहते हैं प्रभु आज्ञा पहले सतिक आई देखे सुतिया कहती हैं आपकी आज्ञा तो अकेले कहते हैं उसका कोई तो विरोध नहीं कर सकता अब आपको कहो सब पानी सूख जाए तो जाएगा समुद्र सूख जाएगा तो जैसा आप चाहेंगे वैसे होगा आप सब स्वीम अब करो सुबे तो मई सुहाई अब आप जो कहो सुबह हो बहुत तो सुख जाए समुद्र और जैसा आप कहो उस प्रकार से हो जाए आपके क्या गया क्या चाहते हैं तो मैंने समुद्र भी एक कहता ही मतलब कि हमारी इस मर्यादा कि हमारे घर में जय जो तुर्ष बनाया हुआ है सब आपका ही बनाया हुआ है आप रखो रखो न रखो ना रखो और समुद्र भी भगवान के सामने पहले आया नहीं हाथ जोड़ करके ये भी भगवान का स्वभाव समुद्र का स्वभाव ही था ये पंचमहालूप जड़ है इस जल होने के कारण इनको भी जो है जल्दी समझ नहीं आती जल्दी चेतना नहीं आती इसलिए तो समुद्र बाद में आया और समुद्र जय ब्राह्मण को उप झार करके से आ गया ये देखो भारतीय संस्कृति और अपने साहित्य की विशेषता इस प्रकार की है कि यहाँ जो समुद्र जय वो हो उसका भी एक अधिष्ठात्र देवता है वो समुद्र जो सम्धर सम्धर तो के है संस्कृति कृपा करके भगवान के सामने आ जाता है यहां जितने पर्वत हैं उनके भी अधिष्ठात्र देवता है समुद्र है उसका भी अधिष्ठात्र है सूर्य है उसका भी देवता है पृथ्वी है उसका भी देवता है सब जगह देवता लोग बात करते हैं और वो देवताओं के कारण से ही वो वो सृष्टि का वो अंग जो विशेष अंग है उसी के द्वारा संचालित होता है देवता जब तक उसमें वार करता है तब तक तो वो सृष्टि का वो कार्य वहां पर उसका रखा करता है ये नियम इस प्रकार से तो वो समुद्र का देवता भी है तो समुद्र जो भी ब्राह्मण बनकर के भगवान के सामने आता है और काव्यों में तो ये सारे विश्व भर में प्रकार का है भी जैसे कि होमर इलियट और ये इस प्रकार से ये ये सब जितने हो गए हैं शेक्सपियर मिल्टन इनके सबसे जो पश्चिमी भी अंग्रेजी के जितने भी कई लोग हैं उनके भी साहित्य को देखो तो उनमें भी ये सब ऐसे व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं पक्षी है पर्वत है वायु हैं उन सब में अर्थनिफिकेशन सब जगह किया गया है उनका मूल रूप उनको दिया गया तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी उसमें साहित्य की देखें तो भी कह सकते हैं कि उनके समुद्र की मूर्ति नाम रूप दे करके सामने दे दिया आज या सामने का वो कहता है कि तरह अब यहाँ और सफिको सुबेट जो तुम्हें सुहाई कहते हाथ को जो अच्छा लगे वो आप करिए पैसे ही हो जाए तो सुने तो बिजली के बचन है तुम कह कृपाल है अब जब भगवान ने सुना तो बिजली के बचन अग बिनी वचन हर समुद्र जो है अजगिनीत हो गए कहां से इतना उसकी बातें नहीं सुनता और कहा विवीत हो गया तो अति विमित हो गया तो भगवान कहते देखो कहां भी इतना उदंड का कि बात नहीं सुनता था और विबीत हो गया इतना हो गया तो कह के पाल तो भगवान मुस्कराने में देखो इसका स्वभाव इस प्रकार का है कैसे करते और ये भी भगवान के मुस्कराने का कारण हो गया कि यद्यप ये सच है गलती इस प्रकार ये करता है बात को सुनता नहीं है लेकिन फिर भी अत्यंत देता है तो सभी को देता है जब ये जैसा जो जा आप आज्ञा समझ रहा है जैसा आपने बताया वैसा बनाया वे काम करें ये एक तो बात वैसी जी हो जैसे कि पुत्र चाहे हो और मां बाप उसको डांटे तो वो पुत्र कैसे कि डांटे तो जैसा आपने हमको बनाया तो फिर बनाया नहीं क्या आप बताओ क्या करें माता जैसा तो तो आपने बताया बनाया तो फिर है ऐसे समझे बोलता आपने बनाया तो फिर है तो भगवान के ही लगा दिया कृष्ण से दोष हमारे ऊपर आए, गया समुद्र का भी हमारे ऊपर तो जो भी जो कभी कटे कटे कि कार्य सुखा हो उपाय तो भगवान कहने लगे के साथ अब ऐसा करो कि जिस प्रकार समुद्र हमारी सेना समुद्र के पास जानी है उस पार में जानी है तो जो तुम्हें ठीक जिससे तुम्हारी मर्यादा बनो जिससे तुम्हारा एक बनाया बता दो उस प्रकार उस पास सेना वो काम मतलब नहीं कि हम तुम्हारी मर्यादा को तो नष्ट करें हमें दोनों सुखा दें इसमें कोई मतलब हमारा प्रयोजन कितना मात्र है कि मार जानी चाहिए आप उसके समुद्र पर रास्ता बताता है अब इसको थोड़ा सा ये अपना कर ले लेंगे तो ये जो है सब समुद्र रास्ता बताता है कुछ प्रकार से हार जाने के लिए वैसे ही कुर्वान करते हैं